शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा 1 के छात्रों के लिए कार्यक्रम दादाजी इस कार्यक्रम में दादाजी कबूतर के बारे में बताएंगे आलेख जीदी शर्मा का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता हि हम तो भई आज तो तुम सब बहुत खुश नजर आ रहे हो हम दादा जी जो आ रहे हैं। तलो दोस्तों आज मिलो अपने दा्यादा जी से। हराम राम, राम गुंग गुटर गुंग गुं, गुटर गुंग गुटर गुंग गुटर गुंग हूं गुं, गुं। hmm, ये तो अब कबूतर की बोली बोलने लगे हां हां बिटिया खूब पहचाना खूब पहचाना और ये भी पहचान लिया कि तबले की तरह मैं बोल रहा हूं प्यारे प्यारे नन्ने मुन्ने बच्चों पहले सब बच्चे अपने दादाजी से राम राम तो कहो ओए होए भाई जोर से बोलो राम राम <laughs> खुश रहो बच्चों खुश रहो फूलों से महको चिड़ियों से चहको चंदा से चमको खुश रहो सब खुश रहो हे हे, अच्छा तो मैं क्या कह रहा था आप कबूतर की तरह गुटर गु कर रहे थे हां यादाया बच्चों मैं तुम लोगों को एक दिन की बात बताने जा रहा था एक दिन शाम को मैं खेतों की ओर जा रहा था कहां जा रहा था खेतों की ओर हां खेतों की ओर जा रहा था सूरज अभी छिपा नहीं था छिपने वाला था मैं एक पोखर के किनारे पहुंचा तो वहां पेड़ों का एक बड़ा सा झुरमुट था क्या था घिरम और आ पेड़ों का झुरमुट था चिड़ियों का शोर हो रहा था वहां तरह-तरह की चिड़ियां चहक रही थीं फुदक रही थीं फड़क रही थीं पास में ही एक मोर अपने पंख फैलाए नाच रहा था जी वहां कबूतर नहीं थे क्या हां यही तो मैं सोच रहा था अगर कबूतर होते तो गुटरगूं गुटरगूं करके उस नाच गाने में रंग ला देते क्या ला देते रंग हां उस नाच गाने में रंग ला देते हां दादाजी हमने कभी पेड़ के ऊपर बुटे का घोंसला बना हुआ नहीं देखा हां हां नहीं देखा होगा पर पूछो क्यों क्यों ओए होए अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है कबूतर तो पक्के मकानों के छज्जों के नीचे बने छेदों में अपना घोंसला बना कर रहता है आ हा हा लगता है इसे शानो शौकत पसंद है तभी ये और पक्षियों की तरह पेड़ पर नहीं रहता है और बच्चों एक मजेदार बात और बता दूं ये शानो शौकत पसंद कबूतर बिल्ली से बहुत डरता है किससे डरता है बिल्ली से आ भोला भाला होता है ना इसलिए बिल्ली से बहुत डरता है अरे बच्चों बहुत से लोग तो कबूतर पालते भी हैं जानते हो वो पालतू कबूतर कहां रखते हैं अरे उनके लिए जालीदार लकड़ी का दरावा बनवाते हैं क्या बनवाते हैं दरवा दरवाजा हां जालीदार लकड़ी का दरवाजा बनाते हैं रात को उन्हें बंद कर देते हैं छत के ऊपर और छत के ऊपर लकड़ी की एक छतरी भी बनवाई जाती है क्या बनवाई जाती है छतरी हां जिस पर वे उल्टे-उल्टे बैठ सकें दादी कबूतर तो बड़ा समझदार होता है हां बच्चों कबूतर बहुत समझदार होता है यह बहुत ऊंचा और बहुत दूर तक उड़ता है अरे पहले लोग तो पालतू कबूतरों से चिट्ठियां भिजवाया करते थे क्या करते थे चिट्ठियां भिजवाया करते थे हां कबूतरों से लिख्थियां भिजवाया करते थे ये तो बड़े काम का पक्षी है दादा जी मैंने सलमा के घर कितकबरे और सफेद कबूतर देखे थे लेकिन ज़्यादा तर इन कबूतरों का रंग सलेटी होता है पर कबूतर सफेद, कितकबरे और भूरे रंगे भी होते हैं अच्छा तो प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चो आज मैं तुम्हें कबूतरों की कहानी सुनाता हूं हां करूँ सुनाओ दादा जी हां तो सुनो बच्चो बहुत से कबूतर रहे हैं एक साथ आठ मान में उड़ रहे थे आगे आगे उनका सरदार और पीछे पीछे सारे कबूतर सरदार क्या कबूतरों का भी सरदार होता है हां बच्चों जो पशु पक्षी एक साथ झुंड बनाकर रहते हैं उनमें उनका सरदार जरूर होता है तो इन कबूतरों का झुंड उड़ रहा था आसमान में एकिन सब की नजर थी नीचे की ओर जमीन पर एक कबूतर ने कहा देखो सरदार वहां पेड़ के नीचे दाने पड़े हैं सरदार ने ध्यान से देखा बोला हम जरूर किसी ने जाल बिछाया है वरना यहां दाने साहते आते खबरदार कोई नीचे मत उतरना पर प्यारे बच्चों कबूतरों के पेट में तो चूहे कूद रहे थे यानी बहुत भूख लगी थी उन्होंने अपने सरदार की बात ना मानी और जमीन पर नीचे उतरे फिर लगे जाने शुभ ने लेकिन बच्चों उनका सरदार नीचे नहीं उतरा वो एक पेड़ पर बैठ गया वहीं पेड़ पर बैठा बैठा उन्हें देखता रहा तो बच्चों इतने में एक छोटे कबूतर का पैर जाल में फंस गया वो बुरी तरह पंख फड़फड़ाने लगा दूसरी कबूतरों ने उधर देखा तक नहीं वे दाना चुगते रहे पेड़ पर बैठे सरदार ने देखा तो समझ गया सारी बात पूछा अरे क्या हुआ एक कबूतर बोला ए मेरा पंजा फट गया सरदार दूसरा बोला ओए होए मेरा भी पंजा फट गया अब मैं उड़ नहीं सकता फिर तो सब कबूतर चीखने चिल्लाने लगे अरे बचाओ सरदार हमारे पंजे फंस गए हैं अब तो सारे कबूतर फड़फड़ाने लगे सरदार ने कहा देखो तुम लोग जाल में फ़स गए हो, मेरी बात तो तुमने मानी नहीं, पर अब घबराओ नहीं, हिम्मत से काम लो, सब एक साथ जोर लगा कर उड़ो, तो जाल भी तुमारे साथ साथ उड़ने लगेगा, देखो, मैं बोलूँगा, एक, दो, तीन, तीन सुनते ही सब एक साथ उड़ना जाल उखड़ जाएगा घबराना बिल्कुल नहीं पंजे ही तो फंसे हैं पंख तो नहीं फंसे हां तो फिर तैयार मैं बोलता हूं ठीक 1 2 3 तीन सुनते ही कबूतर उड़े जाल उख़ड गया और उनके साथ साथ उड़ने लगा और उन सब के आगे आगे उनका सरदार उड़ रहा था जानते हो बच्चों सरदार का दोस्त था एक चूहा वो उसी चूहे के पास पहुंचा और अपने साधियों का जाल काटने को कहा तो बच्चो चूहे ने फटा फट जाल काट दिया साब कबूतर बहार आ गए और बड़े खुश हुए सबने कान पकड़े और कहा अब ऐसी भूल कभी नहीं करेंगे <स्याथ> कैसी लगी ये कहानी बच्चों अच्छी अच्छी हां अच्छा बच्चों तो अब मैं चलता हूं कल फिर मिलेंगे राम राम दादाजी राम राम अरे राम राम दादाजी राम राम और राम राम दादाजी कल्पी नाना अरे राम राम भाई वाह दोस्तों आज तो दादाजी ने कबूतर के बारे में बताया तो दोस्तों आप कहो जय हिंद